श्रीमद्भागवत महापुराण एकदशी स्कंध अथाषादोध्याय वन प्रस्थ और सन्यासी के धर्म श्री भगवान वनम विवक्षो पुत्र सौ भार्द सहैवभा वन एवसे तृतीय भागमायुष भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं प्रिय उद्धव यदि गृहस्थ मनुष्य वान प्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे कंदमूल फलिर्वन्य ही मेध्ययी वृत्तिम प्रक वसी तबल कलम वा श्रृणपर्णाजिनाच उसे वन के पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृक्षाला से ही काम निकाल ले केसरो मन खस्म श्रोमला विभ्रिया न धावे दप्त मज्जे त्रिकालम तंडिलेश केश रोए नख और मूंछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं दातुन न करे जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ रहे ग्रीष्म तपेत पंचाग्नि स्वासा जले आकंठ मग्न शिशरे एवं मृत तपेत ऋतु में पंचाग्नि तपे वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रह कर वर्षा की बौछार सहे जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे अग्निपक्व समिहात कालपक्वम अथा पिवाम उलूखला दंतोलूखल ए भाम कंद मूलों को केवल आग में भून कर खा ले अथवा अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट ले अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले स्वयं संचन या सर्व आत्मनोवृत्ति कारणम देश काल बलाभिज्ञो नित् वान प्रस्था श्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए किस समय लाना चाहिए कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे देश काल आज से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय से संचित पदार्थों को अपने काम में न लेपुर निर्वपेत काल चो न तो स्रोते न पशुनाम जेतनाश्रमी निवार आदि जंगली अन्य से ही चरुपुरडास आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे वान प्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे अग्निहोत्रव चातुर्मासा च आमनाता नये च वेद वेताओं ने वान प्रस्थि के लिए अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है एवं चे न तपसा निर्धर्म माम तपोवराध्य माम। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वान की एक एक नस दिखने लगती है वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहाँ से फिर मेरे पास आ जाता है क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है यस्वे तत्थत चरणम तपोनयत काल्पी यथे यज्ञा बालिश को प्रिय उद्धव जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए यदा सोने में कल्पो झा जाम समारोप्य मच्चित यारे उद्धव वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कापने लगे तब यज्ञाधि यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है यदा कर्म केोकम के विरागो जाय्रजे तत यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम में कर्मों से उनके फल स्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए तो विधिपूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले सम्मान यथोप सम्माण आवेश निपेक्ष परिभ्रज जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार आठों प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्र यज्ञ से मेरा यजन करे इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे यज्ञा यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे विप्रस्य से वै सन्नसो देवा दाराधिण विघ्न कुरेम झक्रम्य परम्। उद्धव जी जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्रादि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उनके सन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांग कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है बिभ्रिया चेन्म निर्वास कौपीना छादनम परम तत्म न दंड पात्राभ्या यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी धक जाए तथा तो आसमुचित दंड और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे यह नियम आपत्तिकाल को छोड़कर सदा के लिए है दृष्टिपूतम नषेपातम वस्त्रपूतम पिपे जलम सत्य पूताम वधे द्वाचंपूतम समाचरे नेत्रों से धरती देख कर पैर रखे कपड़े से छान कर जल पिए मुंह से प्रत्येक बार सत्यपूत सत्य से पवित्र हुई ही निकाले और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर ही करे मौना निहा नीलाया माँ दंडा वाग दे हचे यस्य के के लिए मौन, शरीर के लिए शरीर स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता धीक्षा चतुर्षो वर्णे तो विगर्यान सप्ताह संकलिप्ताबे नावता सन्यासी को चाहिए कि जाति और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले केवल अनिश्चित सात घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले बहे गत्वा ग्रत्रोपस्पृश्य भाग्यतः वे भज्यपाभितम शेषम्भुंजिता शेष महातम इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले दूसरे समय के लिए बचाकर न रखे और न अधिक मांग हिलाए एक मही में थाम संयत इंद्रिय आत्मक्रीड आत्मृत आत्मा मान समर्शन सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए उसकी कहीं भी आसक्ति न हो सब इंद्रियां अपने वश में हो वह अपने आप में ही मस्त रहे आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे शरणो मदभाव विवेक्त थे मरण मद्भाविशय आत्मान चिंत सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करें अनविक्षेतात्मनो बंधम मोक्षम च्ञान निष्ठया बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष वह अपने ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है तस्मा नियम्य सडभर्गम मद्भावेन चरेन मुनहि विरक्त चलका में भ्यो लब्धवात्म सुखम महत इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुँह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे इस प्रकार वह मेरी भावना से भर कर पृथ्वी में विचरता रहे पुरग्राम प्रभि पुण्य केवल भिक्षा के लिए ही नगर गांव अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए पवित्र देश नदी पर्वत वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे वान प्रस्थाश्रम पदे स्वभिक्षण भैक्षमाचरेत संसिध्य स्व शुद्ध सत्वान भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से आश्रम से ही ग्रहण करे क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है